श्विनावी तमस्विषा ओम ओ शांति शांति शांति, शांति अंधो के उपनिषद की तेईसवी कक्षा अंधो के उपनिषद का चतुर्थ प्रपाठक हम देख रहे थे चतुर्थ प्रपाठक के प्रथम दो खंड पिछली कक्षा में देखे जिसमें गाड़ीवान रैक् की कथा उन्होंने प्रारंभ की थी तो जो राजा था जानश्रुति, श्रुति वो बहुत अन्नपाट रहा था बहुत सारी स्थान धर्मशालाएं उसने बनाई थी उसका यश भी बहुत अधिक फैल रहा था और उसको देखते हुए दो हंस वहां से निकले तो एक ने दूसरे को कहा कि इनसे दूर ही रहना नहीं तो दख्त तो जल जल जाओगे यानी ये बहुत यश वाला है सहन नहीं होगा तुम्हें तो दूसरा बोला कि ये इसको तुमने सबसे अधिक यश वाला कैसे कह दिया तो गाड़ीवान रैक्व था है जो कि इस स्थान को रखता है बहुत ऊंचा है ये हंस सन्यासी थे तो सन्यासियों की दृष्टि से भी कह सकते हैं कि कोई गृहस्थी व्यक्ति राजा धनी व्यक्ति खूब दान दक्षिणा करता है खूब लोकोपकार के कार्य करता है अन्न तो एक उपलक्षण हो गया बाकी चीजें भी देता है अन्न महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए तो उनको देख करके सन्यासी के मन में ये आ जाए एक के मन में कि देखो इनसे बच के रहना नहीं तो ये बड़े लगने लगेंगे मन में जलन हो जाएगी ये हमारे से आगे बढ़े हुए हैं दूर रहना एक सन्यासी के मन में आज हंस के मन में परम हंस के मन में तो दूसरे को कह दिया तो दूसरा कह रहा है कि इसको देख करके क्या बात है ये तो लौकिक कार्यो को कर रहा है दान दे रहा है उसका यश है परोपकार कर रहा है जगह जगह उसका नाम हो रहा है लेकिन वो हंस वो परी, परम हंस सन्यासी दूसरी दृष्टि से देख रहे बोले तो ठीक है कर रहा है, उसको वो ऊंचा दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसको देख करके मेरे मन में ये आ जाए कि ये मेरे से आगे है ये मेरे से आगे बढ़ा हुआ है वो तो दूसरे सन्यासी को और कोई दिखाई दे रहा था बोले तो वो हो तो फिर भी हो सकता है कि ये सबसे चमकदार है दिव्य है ये जो अन्न आदि दे रहे हैं लोक उपकार के कार्य कर रहे हैं अच्छे हैं लेकिन फिर भी ये उतने बड़े नहीं है कि जिससे मैं प्रभावित हो जाऊं जिसको देखकर के मैं जल उठू ये ऐसे नहीं है तो इस कथा को कहते हुए ये बताना चाहते हैं कि लौकिक दृष्टि से कोई कितना भी उपकार करता रहे दुनिया का बड़े बड़े काम होते हैं दुनिया में परोपकार के काम उनका नाम भी बहुत होता है जन जन, जन में प्रसिद्धि भी होती है और एक राजा और हमारे यहाँ परम्परा में सबसे अधिक किनको माना जाता है राजाओं को माना जाता है क्योंकि तो राजा प्रसिद्ध होता है सामर्थ्य होती है अच्छे भी होते हैं गुणवान भी होते हैं लेकिन हमारे यहाँ साधु संतों को ऋषियों को उतना नहीं माना जाता सामान्यतः जन सामान्य में जितना कि राजाओं को माना जाता है उन्हीं के उत्सव त्यौहार जन्म इत्यादि चीजें मनाई जाती हैं आध्यात्मिक लोगों के कम मिलते हैं होते हैं उनके भी तो ऐसे ही एक सन्यासी के मन में आ गया हंस के मन में कि देखो ये कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहा है क्योंकि सन्यासी प्राय ऐसा कार्य नहीं करता है उसके पास धन संपत्ति नहीं होती है वो अधिक लोगों को खाना नहीं खिलाता है ठहरा नहीं सकता वो अपना खुद का जीवन चला रहा होता है बस तो ये दूसरे हंस ने सन्यासी ने कहा कि इसको तुमने कैसे सबसे श्रेष्ठ कह लिया वो तो गाड़ीवान रैक् की बराबरी क्या कर सकता है नहीं इसके लिए दूसरे सन्यासी के लिए आदर्श कौन था गाड़ीवान पर? वो दीप्तिमान था ज्योतिष ज्योति वाला था प्रकाशित था तेजस्वी था नहीं वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसके मन में उस आध्यात्मिक व्यक्ति के प्रति मुख्य बात है वो बहुत बड़ा है लौकिक कार्य कितना भी बड़ा कर ले कोई कितना भी बड़ा राजा हो कितना भी जनता का हित कर ले तो भी वो उस गाड़ीवान रेक को यानी कुछ भी नहीं है एक छकड़े वाला है उसी के नीचे बैठा है स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है सुंदर भी नहीं है तो भी उससे प्रभावित है धन और शरीर से रहित होते हुए भी यानी न्यून होते हुए भी अल्प होते हुए भी क्षीण दिनहीन होते हुए भी उसको वो अधिक देख रहा है तो कि इसके इससे वो प्रभावित नहीं हुआ तो ये आध्यात्मिक बात को बताने के लिए घटना है और बाकी गाड़ीवान ट्रैक पर क्या कहेंगे वो हम आज देखेंगे आगे उन्होंने बताया है उसकी अपनी साधना क्या थी उन्होंने क्या किया था वो एक संकेत के रूप में बात है लेकिन पृष्ठभूमि बताया कि वो इनसे महत्वपूर्ण होता है इनसे महत्वपूर्ण होता है लेकिन हो उल्टा जाता है कई बार कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते वो लोग अधिक आकर्षित करने लग जाते हैं जो सामाजिक कार्य अधिक कर रहे होते हैं देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं देखो कितना इनका यश है इत्यादि और वो व्यक्ति उसी तरफ बढ़ जाता है लौकिक कार्यों में ही अधिक लग जाता है ऐसा होता है प्रभावित तो होते हैं तो ये संकेत हमें दे रहे हैं कि भले ही लौकिक कार्य कितना भी बड़ा किया जाए वो शरीर के स्तर पर सुख सुविधाएं दी जा रही है रहने सहने इस सब के लिए बहुत बड़े बड़े काम में दिखाई देंगे बहुत मनुष्यों को लाखों करोड़ों को वो लाभान्वित कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो उतना बड़ा परोपकार नहीं होता वो उतना बड़ा ऊंची स्थिति नहीं होती जितनी कि इन सब कार्यों को ना करते हुए कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति कर सकता है वो अधिक श्रेष्ठ है दूसरा गाड़ीवान ट्रैको को इन्होंने बताया कि उनको त्वचा का रोग था खुजली थी तो कई बार इस तरह की बातें प्रचलन में आ जाती हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता होता है बड़े योगी होते हैं साधक होते हैं उनको रोग नहीं आते अभी गाड़ीवान रायपुर को बहुत ऊंचा माना जा रहा है यहां पर ब्रह्मवेत्ता की तरह से अध्यात्म विद्या की जाता की तरह वो साधक भी होंगे ही उसके बिना ऐसा कथन नहीं होता लेकिन रोग तो फिर भी हो सकता है यद्यपि योग दर्शन में भी आया है कि अंतराय जो हैं व्याधि स्त्यान आदि और वो एक तत्व के अभ्यास से अध्यात्म से हटते हैं ठीक है वो कम होते हैं लेकिन ये नियमित अनिवार्य शर्त नहीं है कि किसी को रोग हो गया तो वो योगी नहीं हो सकता और योगी है तो उसको रोग नहीं होगा ऐसा नहीं हाँ ठीक है जो इस मार्ग पर चलते हैं उनको अपेक्षा से रोग नहीं होते या बिल्कुल स्वस्थ भी रह सकते हैं वो दीर्घायु होते हैं सामान्य जनता की अपेक्षा उनकी दिनचर्या अच्छी होती है खानपान अच्छा होता है लेकिन फिर भी कुछ रोग तो हो सकता है जैसे ये यह यहाँ पर बताया जा रहा नहीं तो ये कहने की जरूरत क्या थी यहाँ इनको ये यह बात यहां कहने की जरूरत क्या थी सीधे कह देते अब उसको गाड़ीवान रैक पर बताया गाड़ी वाला है छकड़े वाला है ये क्या संकेत दे रहे निर्धन है वो बहुत कम साधन है उसके पास और शरीर की दृष्टि से भी रोग को दिखाया जा रहा है सीधी अपनी बात क्या देते हैं आध्यात्म विद्या ये सब उनके वर्णन करने की क्या जरूरत थी और उधर दूसरी तरफ उसको राजा को बताया जा रहा है एक राजा है संपन्न व्यक्ति है स्वस्थ भी होगा सुंदर भी अधिक होगा निरोग होगा वो सारी बातें तो ये पार्श्व में जो चीजें बताई जाती है वो भी कुछ संकेत देती है लेखक जब लिखता है भावना को रखता है तो ये पास की जो चीजें लिखता है वर्णन करता है वो कुछ संकेत देती है वो केवल ऐसे ही नहीं होती इसको उलट करके कर देते हैं ये।, ये विद्या राजा के मुख से कहलवा देते हैं गाड़ीवान रैक् दान देता, देने वाला होता रोग राजा के दिखा देते हैं इसको रोग नहीं दिखाते उलट के भी तो कर सकते थे लेकिन कुछ संकेत कर रहे हैं परोक्ष रूप से यह संकेत होता है लेखक कविता वाला कुछ विशेषणों को देता हुआ परोक्ष रूप से कुछ कहता है तो ये ब्रह्मविथ रैक् मुनि ने इनको रोक भी था निर्धन थे तो जब राजा ने प्रयास किया धन आदि लेकर के तो पहली तो उसने प्रतिक्रिया यही दी कि तुम सोच रहे हो कि धन के बदले मैं कुछ दे दूंगा हो सकता है राजा बिना कुछ धन लिए जाता और श्रद्धा से बात को रखता कि मैं ये जानना चाहता हूं आपका यश ज्यादा है मैं भी उस चीज को पाना चाहता हूं आपने किसकी उपासना की उसको मैं मैं भी उपासना करना चाहता हूं इस रूप में जाता तो शायद वो वैसे ही बता देते हैं। पर जो व्यक्ति जिस तरह का जीवन जी रहा होता है वो उस तरह की ही सामने वाले को भी सोचता है कि सामने वाला भी इसी से प्रभावित होगा वो स्वयं जिस चीज से प्रभावित होता है वो सोचता है सामने वाला भी इसी से प्रभावित होगा उसकी मानसिकता वैसी होती है स्वाभाविक है तो राजा धन संपत्ति और इससे प्रभावित था रथ वगैरह से तो उसके मन में यही आया कि मैं वही दे दू इनको कोई व्यक्ति किसी को भोजन देने जाए तो कैसा भोजन लेके जाएगा वैसे ही तो लेके जाएगा जिसको वो अच्छा समझता है जिसको सोचता है ये तो बहुत अच्छी चीज लेके जा रहा हूं और सामने वाले को वो काम की नहीं हो सकता है वो हाँ वो मान लो साधु संतों के लिए जो मिर्च प्याज लहसन नहीं खाते हैं वो खूब मिर्च मसाले की और प्याज लसन की और बहुत अच्छी अपने ढंग से बहुत अच्छी कुछ मिठाई नमकीन वो लेकर के आया वो अपनी दृष्टि से ही तो सोचेगा कि मैं इसको क्या दे दूं? वो तो वैसी वो अपनी दृष्टि से तो अच्छा लेकर के आया है लेकिन सामने वाले को वो उपयोगी है या नहीं है वो उसको पता नहीं है तो वो धन संपत्ति और ये सब चीजें लेकर के गया। एक वो राजा था तो इसलिए उसको कहा शूद्र उसको समझ नहीं है किसके क्या चीज लेने आया है और क्या दक्षिणा लेकर के आया साथ में ये तो श्रद्धा भक्ति से ही दी जा सकती थी कोई धन की भी जरूरत नहीं थी और लाता तो कुछ ऐसी चीज लाता है। ये सब एक प्रतीक के रूप में कुछ लाता है। ये इतनी सारी चीजें लेके आए मेरे किस काम की उसको संभालेगा कहाँ वो गाड़ीवान रख इतनी गायों को <laughs> उसे रक्षण दोष में चला जाएगा वो इतनी गायों को संभालेगा या अपनी साधना करेगा क्या उसको जरूरत ही नहीं है इतनी गायों की उसको जितना चाहिए थोड़ा सा दूध थोड़ा सा खाना वो वैसे ही मिल जाता है उसको व्यवस्था है उसको ये कोई सुख की चीज नहीं दिखाई देती उसको वो बंधन या बोझ दिखाई देगा ऐसे इसलिए उसको कहा शूद्र ना समझ फिर भी उसकी भावना को देखते हुए उन्होंने फिर बात को रखा तो ये गाड़ीवान रैक् की जो कथा है और इसमें जो इनका उपदेश है वो संवर्ग विद्या के नाम से जानी जाती है संवर्ग तो जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है जिसमें सब पहुंचता है वहां तक पहुंचता है उसके लिए जो होता है वो उसके बारे में चर्चा इनकी ये दृष्टि थी देखिए किस तरह से वहां पहुंच गए ऊंची स्थिति के अंदर तो आज तीसरा खंड देखते हैं चतुर्थ प्रपाठक का तीसरा का, पहला प्रभाग तो वायुर्वा संवर्ग उसने पहली बात कही रायव ने जान्रुति राजा को ये वायु है यह संवर्ग है संवर्ग का मतलब जिसमें सब लीन हो जाता है जो सबको ग्रहण करने वाला है सब में ले लेने वाला है सबका भक्षण करने वाला है सबको स्वीकार कर लेने वाला है ऐसा वायु है और वायु शब्द वैसे गति के अर्थ में है कि जो गतिशील है जो सब्ज को गति प्रदान करता है ऐसा वो वायु जब यहां ये वायु एक भौतिक वायु की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं और वास्तव में ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है लौकिक रूप से हम वायु का मोटा मोटा देखेंगे तो भौतिक वायु आएगी लेकिन इसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो ये परमात्मा के लिए जाएगा तो देखिए वायु वा अवसंवर्ग जिसमें सब छुपते हैं जो सबको खा जाता है जो सबको निगल जाता है वो वायु वायु है वो संवर्ग ये संवर्ग विद्या कैसे तो यदा वह अग्नि वायुम वायु में इति जब ये अग्नि ऊपर की ओर गति करती है तो कहां जाके मिल जाती है वायु में मिल जाती है अग्नि नीचे से पैदा होती है ऊपर उठती है लपटें जाती हैं लपटें कम हो जाती हैं और धूमिल पड़ जाती हैं, ललाई कम हो जाती है फिर कहा चली जाती है अग्नि कहां चली जाती है, है? वायु में ही मिल जाती है तो यदा वा अग्निर उदवाए थी अग्नि जब ऊपर उठती है गति करती है तो कहां वायु में वो वा अपेती वो वा वायु में ही जाती है अभी इस भौतिक वायु को दिखाई दे रहे देख रहे हैं हम अभी दूसरा यदा सूर्य अस्तमय जब सूर्य अस्त तो होता है तो कहा चला जाता है वो तो वायुम में व्य वो वायु में ही चला जाता है अब वैसे वायुमंडल को हम यू सोचेंगे तो वो तो पृथ्वी के चारों ओर है सूर्य तक कहा वायु है ठीक है वो तथ्य की दृष्टि से वो वहां वा, कहा वायु में जाएगा वो वायु से बाहर ही सूर्य तो दूर है लेकिन अगर यू मोटे तौर पर हम देखेंगे तो हमारे को यहां वायु दिख रही है सारी इधर भी वायु दिख रही है हमें वायु का कोई छोर दिखाई देता है कहां तक है वायु कुछ भी नहीं पता है। लगता है जैसे वायु वायु वायु वायु हम वहां चले जाते हैं वहां भी वायु है सब जगह वायु है हमारी प्रती स्थूल क्या में बनेगी सब जगह वायु है और अब आप सूर्य को देख रहे हैं कि सूर्य कहाँ अस्त हो रहा है कहा जा रहा है बोले जैसे वायु में ही डूब रहे हैं समुद्र के किनारे अगर हम खड़े हो जाए और वहां सूर्य को डूबता हुआ देखते हैं तो कैसा लगता है वो जल में समुद्र में डूब रहा है प्रथम दृष्टि जो हमारी प्रती होती है स्थूल दृष्टि से वो यही होती है सूर्य कहां समुद्र में डूब जाए उग कहां से रहा है समुद्र से उगे अगर ऐसी जगह है जहां से उगता वायु लगेगा सूर्य समुद्र में से उग रहा है और वैसे देखेंगे तो जैसे वायु में चला गया है कहीं वायु में था वायु में चला गया अब ये जो सारी बातें है ना नाश की समाप्ति की तरफ को कह रहे हैं संकेत इसकी दृष्टि ऐसी है की संवर्ग विद्या सूर्य कहां अस्त हो रहा है ये भी वायु में ही अस्तो रहा है यदा चंद्रो अस्त में वायु में वो आपकी और इसी तरह से चंद्रमा भी जहां अस्त हो रहा है तो कहां जा रहा है वो वायु में ही जा रहा है समाप्त हो गया है ही नहीं कुछ है ही नहीं बस वायु वायु रही सूर्य रहा ही नहीं केवल वायु वायु रही बस चंद्रमा रहा ही नहीं केवल वायुवायु रही वायु में ही विलीन हो गया जैसे स्थूल रूप से हम देखेंगे इस वायु के लिए आगे देखें यद आप उच्छ यद आप उच्छी वायु में एवं अपियंति जब ये पानी सूखता है ऊपर की ओर उठते हुए वैसे उच्चंती सूखता जाता है धीरे धीरे तो कहां चला जाता है वायु में ही चला जाता है इस वायु में ही चला जाता है विलीन हो जाता है सूखने पर तो इसलिए कहा वायु ही एव एतान सर्वान संवृंगते इति अति वायु ही इन सब देवताओं को ढक लेता है अपने में समाहित कर लेता है अलग कर लेता है लीन कर लेता है इन सबको तो वायु एक देवता है लेकिन बाकी ये चार चीजें इनको भी देवता कहा अग्नि देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता और जल देवता चुकी देवताओं से संबंधित कथन किया जा रहा है यह हो गया इति अधिदेवतम अब इसको दूसरे ढंग से देखेंगे वायु मतलब तो परमात्मा ये अग्नि उत्पन्न हुई है समाप्त हो रही है कहां विलीन होगी अंत में जाकर के जो परमात्मा में ही विलीन होगी सूर्य भी चंद्रमा भी जल भी अंत इनका अंत कहां होगा इनके समाप्ति करने वाला कौन होगा ये किसमें जाएंगी कहां रहेंगी परमात्मा में ही रहेंगी परमात्मा से बाहर कुछ जा ही नहीं सकते तो सब उसी में विलीन होंगी परमात्मा के अंदर ही रहेंगी प्रकट हो रही है तब भी परमात्मा में और विलीन होंगी तो परमात्मा में अब विलीन के संदर्भ में कहा जा रहा है तो वायु का मतलब एक है ब्रह्म परमात्मा वो ही इन सबको अपने अंदर छुपा लेता है, तो ये तो बाहर का कहा अतः अध्यात्म अब अंदर का कह रहे हैं अपने शरीर का और अपने इससे संबंधित बात कह रहे हैं आध्यात्मिक या तो था प्राणो संसर्ग संवर्ग इस अध्यात्म में अंदर यहां तो प्राण ही संवर्ग है अभी प्राण कौन है अब यहां फिर उसी तरह से दो अर्थ हो जाएंगे एक प्राण जो हमें यू दिखाई देता है कि भई जो एक तो श्वास प्रश्वास ले लें अथवा जो पांच प्राण हैं प्राण उदान व्यान अपान समान इनमें जो मुख्य प्राण है प्रथम जो प्राण है वह उसको संवर्ग कहा वही सबको अपने में समेट लेता है अपने में छुपा लेता है अपने में लीन लेत, कर लेता है सबको खा लेता है ग्रहण कर लेता है ऐसा कौन है वो प्राण है मुख्य प्राण आगे कहते हैं स यदा जब वो सोता है कौन कोई मनुष्य अनेक प्राणी भी ले सकते हैं जब वो सोता है तो क्या होता है तो प्राणम एवं बाघ ये वाणी कहा चली कहां जाती है जब सुषुप्ति में रहता है तो वाणी तो चुप हो जाती है कुछ बोलता ही नहीं है तो वाणी चली कहां जाती है तो प्राण में चली जाती है प्राणम चक्षु हो और नेत्र भी बंद हो जाते हैं देखना बंद कर देते हैं कहां चले गए नेत्र जो इतना सब कुछ देख रहे थे बोले प्राण में ही चले गए वो भी प्राणम श्रोत्रम ये सुनने वाले कान थे ये कहां चले गए प्राण में ही चले गए प्राणम मन ये मनन चिंतन करने वाला मन था ये कहां चला गया प्राण में ही चला गया प्राण तो में ही लीन हो गया तो प्राणो ही एवं एतान सर्वान इति प्राण ही इन सबको अपने में समाहित कर लेता है निगल जाता है लीन कर लेता है सब इसी में चले जाते हैं तो एक दृष्टि से तो हमारा प्राण जीवन जो है मुख्य प्राण वो इन सब इंद्रियों को प्रेरित करता है प्रवृत्त करता है तो यह सब उसी में चले जाते हैं लीन हो जाते हैं सुषुप्त अवस्था में एक तो ये दृष्टि है प्राण जो मुख्य प्राण है ये तो प्राकृतिक हुआ प्रकृति प्रकृतिजन्य हुआ दूसरा प्राण का मतलब यहां पर आत्मा लेंगे जीवात्मा जब ये सोता है तो ये सब कहा चले जाते हैं जैसे आत्मा में ही लीन हो जाते हैं क्योंकि ये बाहर की प्रवृत्ति वाले नहीं रहते अब ये बोलता नहीं है अब ये देखता नहीं है अब ये सुनता नहीं है अब ये मनन नहीं कर रहा है संसार की चीजों का सब कुछ समाप्त है कहा हो गया जैसे कि ये इसी प्राण में लीन हो गए हो आत्मा में लीन हो गए प्राण जैसे आत्मा जैसे इनको समेट लेता है खा लेता है अपने में लीन कर लेता है पकड़ लेता है जैसे प्रत्याहार के अंदर योग के अंदर आता है तो सब इंद्रियां मन के अनुरूप बन जाती हैं, नहीं बाहर नहीं जाती है ये मतलब हैं। है अपनी जगह पर यूं तो लेकिन मन के अनुरूप बन जाती है यानी बाहर नहीं जाती है ऐसे ही ये आत्मा में लीन हो जाते हैं प्राण में लीन हो जाते हैं यानी अपना अपना जो बाहर का काम है वो नहीं करते पर छिकानी व्यक्तिर्णत स्वयं ये बाहर देखने वाली इंद्रियों को पता है तस्मात्ंग पश्यती नंतर आत्मा ये बाहरी बाहर देखता है अंदर नहीं देख पाती है इंद्रियो तो ध्यान आदि में बैठ के कश्चित तिहरा प्रत्येक आत्मा चक्षु अमृतत्व इच्छा अमृतत्व की इच्छा करके आंख बंद करके फिर बैठता है तो अंदर रहती है नहीं तो ये तो बाहर ही जाएंगी इंद्री स्वयंभू नहीं परमात्मा ने इनको बाहर की तरफ ही बनाया है तो सोते समय ये कहा चली जाती हैं दिन भर ये बाहर के कार्य करती रहती है बाह्य वृत्तियां चलती रहती हैं सोते समय क्या हो जाता है इनको एक प्राण में विलीन हो जाती है प्राण कौन ये आत्मा की तरफ या तो हम मुख्य प्राण लेंगे स्थूल रूप से लेंगे और सूक्ष्मता से लेंगे तो आत्मा लेंगे अभी इस उपदेश को जब हम आगे देखेंगे अंतिम में जाएंगे तो उसे लगेगा ये आत्मा और परमात्मा के लिए बात कर की जा रही है अभी प्रथम दृष्टिया देखेंगे तो वायु ये वायु जो बह रही है ये इस, इसका कथन दिखाई देगा और प्राण जो शरीर का मुख्य प्राण है उसका कथन दिखाई देगा आगे देखें तो तौत द्व संवर्ग ये दो ही संवर्ग हैं ये जो दो है वायु और प्राण इन दो को मुख्य चुन लिया ऐसे ये दो ही संवर्ग गए इसी में सब कुछ छिप छिप जाता है सब इसी में लीन होता है तो वायु रेव देवेशु प्राण है प्राणेशु देवताओं में वायु और प्राणों में प्राण प्राण है प्राणेशु तो वायु रेव देवतासु देवता कौन थे वहां पर चार अग्नि आदित्य चंद्रमा और जल ये वो चार थे और इधर वायु था और यहां प्राण है प्राणेशु प्राण संवर्ग है प्राणों का प्राणों में वो बाकी प्राण कौन से उपगिना है यहां पर प्राण क्या उपगिना है वाक चक्षु श्रोत्र मन क्या हुए ये क्या हैं ये ये इंद्रिया हैं सारी की सारी वाक कर्म इंद्रियों का एक प्रतीक हो गया चक्षु और श्रोत्र इंद्रियों के हो गए और मन अंतःकरण का एक करण इंद्रिय हो गया तो अब यहां जो प्राण है प्राणेशु प्राणेशु शब्द आया है ये इंद्रियों का वाचक है क्योंकि पीछे का वर्णन हम देख के आ रहे हैं प्राण में ये सब लिप्त तो होते हैं विलीन होते हैं तो जिन चार को बताया वो कौन है वो ये चार इंद्रिया ही तो हैं तो अब यहां ये प्राण शब्द आया है इंद्रियों के लिए आया है प्राण है प्राणेशु प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं अलग अलग जगह कहीं प्राण परमात्मा के लिए आता है कहीं आत्मा के लिए आता है कहीं इंद्रियों के लिए आता है कहीं वायु के लिए आता है कहीं पंच प्राणों के लिए आता है कहीं आधार के लिए आता है बहुत जगह अलग अलग अर्थों में आता है प्राण शब्द अब प्रसंग से हमें देखना होता है कि यहाँ प्राण शब्द किस अर्थ में आया है नहीं तो प्राण के बारे में बहुत चर्चा चलती रहती है कि प्राण क्या है प्राण क्या है अब एक शब्द उठा के देखेंगे बीर यहां तो ऐसा लग रहा है यहां तो ऐसा लग रहा है उन सब अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में आता है प्राण के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि यह एक ही अर्थ है इसका सब जगह यही अर्थ लग जाएगा कभी नहीं होगा लेकिन हमें प्रसंग से और उससे पता लग जाता है कि ये जो प्राण शब्द है ये परमात्मा के लिए है या किसी और के लिए तो ये प्राण है प्राणेशु हमें निश्चय है कि यह प्राणेशु शब्द इंद्रियों के लिए आया है पिछला प्रसंग यही चल रहा है तो दो ये चीजें हैं दो ये संवर्ग हैं एक तो पहले ये संक्षेप से बात बता दी इन्होंने इस संवर्ग है क्या चीज ये दो चीजें संवर्ग है सब चीजें ये इतनी इतनी चीजें बताई मुख्य मुख्य चीजें ये इसमें विलीन होती है और ये चार चार चीजें बताई है दोनों जगह इसके प्रतीक के रूप में और सारी की सारी चीजें इसी में विलीन होती है अब इसी को एक और घटना में ये सुना रहा है चर्चा चल रही थी और कहानी की रैक मुनि की और इनकी जानश्रुति की अब रैको मुनि एक कथा बीच में और सुना देते हैं एक कथा में से कथा निकल जाती है तो रैको मुनि एक और कथा सुना रहे हैं ये लेखक जो बता रहा है वो एक कथा सुना रहे हैं और उस कथा के बीच में रैको मुनि ने एक और कथा शुरू कर दी जैसे पंचतंत्र में बहुत होता है और फिल्मों नाटकों में भी बहुत उत्तर होता रहता है तो देखो क्या सुना रहे हैं अथह शौनतम च काम च काक्षसेम परिविश्य ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा उह न दू तो बोले कापेय शौनक नाम का एक व्यक्ति था दो राजा थे संपन्न व्यक्ति तो कापे मतलब तो कपी उसका उनका गोत्र होगा और शौनक है शुनक के पुत्र शौनक कपि गोत्र वाले शौनक पुत्र एक और दूसरे थे अभिप्रतारी अभिप्रतारे और वो थे कक्षसेन काक्षसेसेन इम कक्षसेन के पुत्र थे ये दो जने थे ये कैसे थे परिवेश माणव इनको परोसा जा रहा था कुछ खाने के लिए बैठे थे और सेवा किया रसोईया उनको भोजन परोस रहा था अभी खाना शुरू नहीं किया था तो उन दोनों को ब्रह्मचारी विभिक्षे एक ब्रह्मचारी आया कोई साधु आया पढ़ने वाला विद्यार्थी उसने भिक्षा मांगी कुछ मेरे को भी दीजिए भिक्षा दे, दे। उन दोनों ने क्या किया तस्मय न ददतुहु उन्होंने उसको भिक्षा नहीं दी लिटलाकार का प्रयोग है ददतु पीछे कभी कहानी है वो तो परोक्ष के अंदर कही जा रही है कभी ऐसा हुआ था उन्होंने भिक्षा नहीं दी उसको दोनों ने संपन्न थे दे सकते थे नहीं दी उसको तो ब्रह्मचारी ने फिर उनको कहा स हो आचा एक प्रश्न किया आध्यात्मिक चर्चा शुरू कर दी क्योंकि हम किसी को कब नहीं देते नहीं देते हैं तो मतलब हम उसका महत्व नहीं समझते उपयोगिता नहीं समझते इसलिए मना कर देते हैं भिक्षा की नहीं गलत उपयोग लगता है या योग्य व्यक्ति नहीं लगता है तो नहीं देते मैं आ गया होगा कोई ऐसे ही तो ब्रह्मचारी को बताना था कि नहीं मैं कुछ विचारशील हूं मैं विद्या अध्ययन कर रहा हूं मैं भिक्षा का पात्र हूँ भोजन की भोजन देने का पात्र मैं योग्यता है मेरी तो वो मना करने पे वो चला नहीं गया उसने प्रश्न कर दिया उनसे क्या कहा महात्मनश चतुरो देव एक का इन महानों में से चौथा इन ये जो चार हैं इनमें इनका एक देव वो कौन है ये चार हैं चार कोई महान हैं उसमें एक देव कौन है एक तो प्रश्न के रूप में भी आ जाएगा और दूसरा इन चार देवों का क माने प्रजापति भी होता है वो प्रजापति कौन है इन चार देवों का कौन है वो चार देव कौन से थे जो पीछे वाली कथा में से ले लेंगे अग्नि आदित्य सूर्य चंद्रमा और जय ये चार देव दे अब वहां ये चारों कहाँ जाकर के मिलते हैं वायु में जाके मिलते हैं वो पीछे तो बता ही दिया था इन्होंने पूछा ये चार है इनका देवता कौन है इनका प्रजापति इनका पालन करने वाला कौन है वो कैसा है सजगा रहा भुवन से गोपा जो इस भुवन का इस भूलोक का इस सबका जो गोपा है रक्षा करने वाला है और रक्षा करने वाला होते हुए वो जगा इनको निगल जाता है ये भोजन के लिए बैठे थे निकलने के लिए बैठे थे खाने के लिए बैठे थे पहले तो वो है जो इनको रक्षक है और निगल जाता है कि बड़ी विचित्र बात है जो रक्षा करने वाला है वो निकलेगा थोड़ा ना अभी सांप मेंढक को निकल रहा है तो सांप मेंढक की रक्षा थोड़ा कर रहा है रक्षा करने वाला थोड़ा है तो लोक में कहा जाता है रक्षक की भक्षक बन गए रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं सिपाही हैं है, सेना है अधिकारी हैं माता पिता हैं या कोई भी जो भी है संरक्षक है वही जब हानि करने लगते हैं तो कहते हैं रक्षक की भक्षक बन गया रक्षक का भक्षक नहीं हो सकता ना ऐसे ही तो हम सोचते हैं रक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता जो भक्षक है वो रक्षक कैसे होगा जो हमारे को ही खा रहा है वो हमारा रक्षक कैसे होगा लेकिन ये बड़ा विचित्र है ये कैसा है भुवन गोपा इस सारे संसार का रक्षा करने वाला है लेकिन सजगा रहा है वो खा गया इसको सारे को खा जाता है वो तो निकल जाता है सबको अब नहा इसके साथ में बात आती लोक में ठीक है कि जो भक्षक है वो रक्षक नहीं होता है और रक्षक भक्षक नहीं होता है लेकिन परमात्मा ऐसा रक्षक है जो खा भी जाते है वो भक्षण करता है तो हमारी रक्षा के लिए करता है वो हमारा भक्षण करता है तो हमारी रक्षा के लिए करता है ऐसा वो है वो ऐसा क कम प्रजापति के लिए कसमई देवाया हविशा विदय उस क स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा की क शब्द है प्रजापति के लिए आता है परमात्मा के लिए आता है तो वो कैसा है सगा रुवन भुवनस्य गोपा ऐसा विचित्र है तो परमात्मा के प्रति देखिए इसका भाव क्या है कथा को सुनाते हुए कि वो जगार है वो निगलने वाला है यानी लीन करने वाला है सबको खा जाने वाला है पीछे संवर्ग विद्या की बात चल रही थी लेकिन भाव ने क्या रक्षा है इसमें रक्षा को देख रहा है वो वो निगल रहा है वो इसका प्रलय कर रहा है संवर्ग कर रहा है लेकिन उसमें रक्षा देख रहा है यह अभी एक साधक की दृष्टि आ गई योगी की दृष्टि आ गई उस संसार में प्रलय को देख करके भी प्रलय हो जाएगी तो एक तो चिंता करने की क्या हो जाएगा पता नहीं वो देख रहा है ये तो रक्षा कर रहा है उसको उसमें भी रक्षा दिखाई दे रही है परमात्मा उत्पत्ति को नहीं देख रहा है ये पालन को नहीं देख रहा है यह विनाश को देख रहा है एक दृष्टि में गया हुआ है लेकिन उसी से उसको ब्रह्म का बोध हो रहा है उसमें हित देख रहा है अब यही बात मृत्यु पे भी आ जाएगी इस संसार का प्रलय हो वो एक अलग बात है और हमारा शरीर का प्रलय हो रहा है नाश हो रहा है उस नाश को भी वो देख रहा है कि इसमें इसमें मेरी रक्षा है यह आध्यात्मिक स्थिति हो गई और चीजों की भी रोटी खराब हो जाती है सड़ जाती है उसमें भी रक्षा देख रहा है हर चीज के अंदर कुछ भी क्षीण हो रहा है उसमें भी रक्षा देख रहा है उसमें भी लाभ देख रहा है जो भी विनाश प्रक्रिया चल रही है नष्ट हो रहे क्षीण हो रहे हैं। उसमें भी वो देख रहा है कि ये परमात्मा एक तरह से रक्षा ही कर रहा है सत जगह आ रुवन से को तम कापेय ना अभिपश्यंती मर्त्या एक कापे वो जो पहला वाला था उसमें दो बैठे थे उसमें से एक को बोल रहा है अभी एक कापे मर्त्या तम ना अभिपश्यंती मनुष्य लोग उसको चारों ओर नहीं देख पाते सामान्य मनुष्य नहीं देख पाते इस रूप में वो निगल भी रहा है और रक्षक है देख ही नहीं पाते उसको ये ब्रह्मचारी देख रहा था इसको समझ आ गई थी अब दूसरे को बोल रहा है अभिप्रतारिन हे अभिप्रतारिन दूसरा वाला जो राजा था खाना खा रहा था पुरुष रहा था अब उसको कह रहा है बहुदा बसंतम यश्मी व इदम अन्नम एतदअन्नम तस्मय एतत्ना दत्तम इत बोले कि बहुदा बहुत प्रकार से सप्त सब तो सबोर अनेक प्रकार से रहते हुए सबोर रहते हुए यशमय जिसके लिए वा तद ये अन्न जिसके लिए है ये जो अन्न खा रहे हो ना क्या ये किसके लिए है बहुदा वसंतम जो बहुत तरह से रह रहा है निवास कर रहा है जिसके लिए ये तुम अन्न कर रहे हो तस्म ए दत्तम थी ये अन्न उसके लिए नहीं दिया गया है जिसके लिए ये अन्न है उसके लिए नहीं दिया गया है ये अन्न उसको बोल रहा है तो किसके लिए अन्न था वो अपने लिए कह रहा है कि इस ब्रह्मचारी के लिए अन्न था ये उसको नहीं दिया गया बहुधा वसंत अपने लिए नहीं कह रहा है अब ये दूसरी बात वो अधिदेवत में था ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में यानी परमात्मा जिसमें सब विलीन होते हैं सारे देवता और दूसरा जो शरीर वाला भाग था कि जिसमें इंद्रियां आदि सब विलीन होते हैं यानी आत्मा बोले जिसके लिए ये अन्न था यानी आत्मा के लिए उसके लिए नहीं दिया जा रहा है तुम ये खा तो रहे हो इसको जो तुम उस आत्मा के लिए नहीं दे रहे इस अन्न को क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि तुमने एक ब्रह्मचारी को देखा है और उसको तुम अन्न नहीं दे रहे हो अगर तुम अपनी आत्मा के लिए भी सोच लेते तो तुम मेरे को दे देते तुम तो केवल अपने शरीर के लिए देख रहे हो और यदि तुम ये देख लेते कि ये जो अन्न और ये सारा है ये ब्रह्मांड का सारा परमात्मा के लिए है वो खाने वाला है और खाने वाला रक्षा कर रहा है हमारी पहले वाले को तो तुम मेरे को भी देते मैं भी खाने वाला हूं इस अन्न को उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं हम कह रहे हैं जो भक्षक है वो रक्षक नहीं हो सकता है बोले मैं भक्षक हूं लेकिन तुम्हारी रक्षा होगी इससे तो मेरे को अन्न देंोगे उससे तुम्हारी रक्षा होगी मैं उसको खाऊंगा अन्न को लेकिन इससे तुम्हारी हानि नहीं होगी तुम्हारी रक्षा होगी दो स्तर पे दोनों से बात कर रहे हैं ठीक है तो संवर्ग विद्या ये जो दो संवर्ग है जिसमें सब विलीन होते हैं एक परमात्मा और एक आत्मा इस शरीर में आत्मा ये सारे भोग ये सारी इंद्रियां किसके लिए है तुम जान नहीं पा रहे हो ये खा किस लिए रहे हो किसके लिए खा रहे हो तुम मोगमन्नम विन्दते अप्रचेता व्यर्थ ही खा रहा है वो खा रहा है वो कह रहे व्यर्थ ना खा रहा हूं मेरे को तो ताकत आ रही है मेरा तो बल बढ़ रहा है वो नहीं तुम तो व्यर्थ ही खा रहे हो यही अन्न को बिगाड़ रहे हो सत्यम भ्रमी सत्य बोल रहा हूं मैं वधा ही उसे नाश कर देगा किसका पुष्यति नो सखाए ने मित्र को हितकारी लोगों को अच्छे लोगों को पोषण नहीं कर रहे केवल आघो भगवती केवल आदि अकेला खाने वाला तो जैसे पाप खा रहा है वो अपने लिए खा ही नहीं रहा है जैसे जो अपने लिए जो दिखाई दे रहा है वो तो कुछ भी नहीं है वो शरीर के लिए पुष्टि ले रहा है वो कुछ नहीं है वो खाना ना खाना कुछ नहीं है क्या कर लेगा उसको खाके शरीर को बना के संसार को भोग लेगा उससे संस्कार खराब होंगे कुछ गलत कार्य कर लेगा कुछ सकाम कर्म कर लेगा उससे बंधन आएगा तो किया क्या है उसने बंधनी तो पैदा किए हैं अपने इस खाने को खा करके वो हुआ क्या कुछ भी नहीं लाभ क्या हुआ उसको लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ आ गया भाई उसको लेकर के जकड़ी तो गए तुम और हुआ क्या है तो अपना नाशी तो कर रहे हो चीजें खरीद खरीद करके ले रहा है अपने ऊपर बांध रहा है सोच रहा है कि देखो मेरा आभूषण हो रहा है और ये हो रहा है लेकिन ऐसा कर लिया तो वो खुद की हानि कर रहा है टक्ट बहुत रंग रोगन लगाते हैं ना अपने चेहरे पे और न जाने क्या क्या रंगते अपने हित के लिए है लेकिन इसको कर -कर, के कर क्या लेते हैं वो अपनी हानि कर लेते हैं ऐसे ही खा करके करोगे क्या तुम अपने लिए हानि कर लोगे तो ऐसे ही बोले जिसके लिए ये अन्न है तस्वीना दत्ता में थी उसके लिए तुमने दिया ही नहीं है तुम सोच रहे होगी मैंने अपने लिए ले लिया तो अपने लिए दिया ही नहीं है तुमने नहीं। तुम नहीं तो व्यर्थ कर रहे ये बात सुनी तो वो बोलता है रखो रखो नहीं ये जो दो राजा थे उसमें से जो कापे था वो बोलता है अब ये कथा में कथा चल रही है तो ब्रह्मचारी को वो बोलता है तो पहले तो मना कर दिया था उसको समझ में आ गई बात संकेत से तो बोले तदुह शौनक कापेय प्रति मनमाना प्रति ए आय वो जो शौनक कापेय था वो प्रति चिंतन करता हुआ उसने कहा तो मनन करता हुआ एक होता है मनवाना मनन करता हुआ स्वयं करता हुआ अब प्रति मनवाना प्रति शब्द का मतलब हो गया उसने कहा उसके बाद में अब वो कर रहा है जैसे उत्तर और प्रत्युत्तर होता है एक तो सीधे बोलते हैं एक फिर उसका पलट के बोलते हैं तो चूंकि उसने कुछ कहा था ब्रह्मचारी ने तो उसका चिंतन शुरू हो गया तो ये प्रति मनवाना हो गया प्रतिशब्द आ गया अब प्रति ए आया प्रति आया वो उसकी तरफ आ गया लोग ब्रह्मचारी की तरफ आ गया उसके पास आया तो कहने लगा देवान आत्मा देवताओं की जो आत्मा है आधार है इन देवों का जो आधार है और प्रजानाम जनिता जो प्रजाओं का जनिता है जन्म देने वाला है प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला है हिरण्य द्रष्ट जो स्वर्ण जैसे दांतों वाला है सोने के दांत हैं जिसके दांतो हैं सोने के हैं बभस जो सबको खाने वाला है अनसूरी, अन तो सूरी मतलब प्रेरक के रूप में होता है अन्य मतलब प्राण का जो सबका प्रेरक है सबको जीवों को देने वाला है सबका प्रेरक है महानतम अस्य महिमा आहु, वो जो महान है उसकी महिमा को बोलते हैं कहते हैं हम भी बोलते हैं ले उसने पूछा था ना वो कौन है जो सबका संवर्ग है सबको खा जाता है बोले उसकी महिमा को हम भी बोलते हैं हम भी जानते हैं कैसा है वो अनद्य मानो यद अन्य मान न खाया जाता हुआ अर्थात वो ऐसा है कि जिसको कोई खा नहीं सकता दूसरों के द्वारा वो खाया नहीं जा सकता है, ऐसा वो है परमात्मा परमात्मा को कौन खा सकता है दूसरों के द्वारा न खाया जाता हुआ अनद्य मान अनन्नम अति और जो अन्न नहीं है उसको भी वो खा जाता है स्वयं अनन्न बना हुआ है दूसरों के लिए स्वयं किसी के द्वारा खाया नहीं जाता है लेकिन वो ऐसी चीजों को खा जाता है जो अन्न भी नहीं है उनको भी अपने में लीन कर जाता है अब ये सूर्य और चंद्र अन्न है क्या लेकिन वो उनको भी खा जाता है उनको भी अपने में लीन कर लेता है लिप्त कर लेता है लीन कर लेता है ये अन्न नहीं है खाने योग्य नहीं है हम जीवों के लिए वो खाने योग्य नहीं है उन सबको वो खा जाता है समाप्त कर देते हैं अब मछलियां और पक्षी और कीट पतंग एक दूसरे को खाते हैं वो खाते तो हैं दूसरे को लेकिन अद्यमान होते हैं। वो खुद भी खाए जाते हैं दूसरे के द्वारा किसी न किसी जीव के द्वारा खाए जाते हैं अब शेर सबको खाता है शेर को तो कोई खाता नहीं है लेकिन शेर मर जाता है तब उसके मांस का क्या होता है उसको भी कोई खाता है ना और किसी ने भी नहीं खाया तो सूक्ष्म जीव खा जाते हैं उसको गला देते हैं सड़ जाते हैं चीटियां खा जाती हैं हड्डी पे जो मांस चिपका हुआ थोड़ा सा भी एकदम साफ सुथरा कर जाती हैं शुद्ध हड्डियां हो जाती हैं <laughs> इतना सा है। व्यवस्था ऐसी है हम खाते पीते कुछ गिरा देते हैं तो तत्काल चीटियां आ जाती है उठा के ले जाती है छोड़ती भी सफाई कर देती है तो और लोग तो दूसरों को खाते हैं लेकिन खुद भी खाए जाते हैं वो भी किसी का भोजन बन जाते हैं दूसरों को भोजन बनाते हैं वो भी किसी का भोजन बनता है लेकिन वो एक ऐसा है जो अनद्यमान है दूसरों के द्वारा खाया नहीं जाता है और खुद उसको खा जाता है जो कि अन्न नहीं होते हैं। उसको भी खा जाता है अनन्नम अति वही व्यम ब्रह्मचारी इदम उपासमहे ब्रह्मचारी आ, आ इदम उपासमहे हम इसकी उपासना करते हैं हम उसको मानते हैं जिसको तुम कह रहे थे ना कि कौन है इन देवताओं का विदेव उसकी हम उपासना करते हैं इसकी उसको कुछ वर्णन भी कर दिया हम उपासना करते हैं मानते हैं उस परमात्मा को और इसलिए दत्ता असमय भिक्षा मिली थी इसको भिक्षा दो तो। ब्रमचारी को भिक्षा मिल गई उनको समझ में आ गया कि ब्रह्मचारी बुद्धिमान है आध्यात्मिक है जीवन का लक्ष्य लेकर के चल रहा है अब ये पात्र है भिक्षा का हर कोई भिक्षा का पात्र नहीं होता भिक्षा किस कौन ले सकता है जो उस रास्ते पे चल रहा है नहीं तो अपनी अपना मेहनत करके अपना ही खाना होगा उसको ये नियम है और सामान्यतया हम जनता के अंदर भी दान देना है खिलाना है किसको खिलाना है किसी को भी खिला देना ठीक है।, है उसका कुछ हित हो सकता है जो जीवन मरण के मरण की स्थिति में है कि भी बहुत आवश्यक है दिनहीन जीवन पे आई हुई वो भी अन्न का पात्र है लेकिन ऐसे ही बैठे हैं कोई कुछ भी कर रहे हैं कुछ काम नहीं धंधा नहीं बस खा रहे हैं पी रहे हैं उसके अलावा कोई काम नहीं ऐसों को खिलाते रहना ये भिक्षा नहीं होती है और इससे कोई पुण्य भी नहीं होता है ये व्यक्ति लगा हुआ है विद्या अध्ययन में लगा हुआ है ब्रह्मचारी है अब ये कमाएगा कैसे तो उस काम में विशेष काम में लगा हुआ है तो इस, ये अन्न का पात्र है इसको हमें देना है तो जब तक इनको ये नहीं पता लगा कि नहीं ये वास्तव में है कुछ इस तरफ चल रहा है जब पता लग गया रिक्शा दे दी नहीं तो मना कर दिया था अब खाते हुए कोई हमसे मांग ले और उसको हम ना दें तो इसको बहुत बुरा माना जाता है हमारे यहां पे खाती हुई थाली में परोस दिया और किसी ने मांग लिया वैसे कोई मांग ले तो फिर भी नहीं देते लेकिन खा रहे हो हम जैसे रेल बस में आदि कहीं सामाजिक किस, सार्वजनिक स्थलों पर होता है हम खा रहे हो और किसी ने मांग लिया तो कईयों का हृदय ऐसा होता है कि वो मना नहीं कर सकते खाते हुए मांगा है तो देना ही है उसको कुछ ना कुछ या तो यूं कह के देंगे भी ये तो सारा झूठा हो गया यही है मेरे पास और तो कुछ है नहीं और कुछ है तो मैं दे देता हूं और तो कुछ है नहीं मैं कैसे दू आपको मैं झूठा भी नहीं देना चाहता आपको झूठा भी नहीं देना चाहता तो यही है फिर वो कई बार सामने वाला कहते है जी इसी में से दे दो तो ठीक है ऐसा है तो दे दो दे देते हैं उसमें से अपनी रोटी में से दे देते हैं तो हम खाने बैठे हैं कोई सामने आ गया इस परिस्थिति में भी इन्होंने उस ब्रह्मचारी को पहले मना कर दिया था नहीं उनको पात्र नहीं लगा आवश्यकता नहीं लगी वो ब्रह्मचारी ने सोचा इनको समझ ही नहीं है पता ही नहीं है हम कौन खा रहे क्या खा रहे हैं किसके लिए खा रहे हैं उस ब्रह्म का भी नहीं पता और इस आत्मा का भी नहीं पता है बस भोगे जा रहे हैं ऐसी पर तो जब पता लग गया तो उसको दे दी तस्म ऊह दद उसके लिए इन्होंने भिक्षा दे दी अब ये रेकवे ने ये बीच में कथा सुना ये आगे अपनी बात रख रहे हैं तो ते वे ते पंचान्य पंचान्य तो वो ये पांच अन्य और पांच अन्य ये दस हैं दस चीजें हैं तो दस चीजें जो पहले गिनाई थी इन्होंने चार देवता थे और वो वायु में विलीन होते थे वायु सहित ये पांच हो गए और इधर चार इंद्रियां गिना दी थी और वो प्राण में विलीन होती हैं उसके सहित ये पांच बता दी पांच और पांच ये दस तो ये एक उस समय कोई खेल भी होता था ऐसा कुछ मानते हैं उसको भी जोड़ करके कह रहे हैं स्थूल रूप से उस उदाहरण को उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और सूक्ष्म रूप से इन बातों को कह रहे हैं जो पीछे कही गई थी तो ऐसा कोई उसमें खेल होता है उसमें पांच और पांच इधर इधर होते तो उसमें दस दस पात्र होते हैं ऐसा माना जाता है नीचे चार पात्र होते हैं उनको कृत बोलते हैं ये जो कृत शब्द आया था पीछे भी आया था उसको बोला था ना गाड़ीवान रैक व कैसा है वो कृत के समान है कि बाकी सारे जो नीचे वाले पास हैं, वो सब उसी की तरफ चले जाते हैं तो बाकी जनता जो पुण्य साधु कर्म करती है वो सारा पुण्य और लाभ जैसे कि वो ले जाता है ऐसी उसकी महत्ता बताई थी तो सब कुछ वही ले जाता है सब समेट ले जाए तो इसके अंदर नीचे चार उसके ऊपर तीन उसके ऊपर दो और उसके ऊपर एक ऐसे कुछ पात्र रख के कुछ क्रीड़ा होती थी तो चार तीन दो एक जोड़ कितना हो जाएगा दस चार है कृत कृतयुग कृतयुग की आयु कितनी है चार गुनी है। कलयुग से चार गुनी है. त्रेता तीन द्वापर दुगनी दो और युग की एक तो एक दो तीन चार दस हो गया एक से दो दुगना तिगना और चौगना तो ये चारों युगों की दृष्टि से भी ये कथन कुछ कह सकते हैं और वो कृतयुग बोलते हैं उसको सत्युग को कृतयुग भी बोलते हैं वो कृत शब्द यहां पर आ रहे हैं। तो तेवा एते पंच अन्य पंच अन्य दस संस्थ तत्कृतम वो कृत है ये जो दस है यह कृत है उस की से। और पीछे जो कृत बताया था इन्होंने जिसकी तरफ सब चले जाते हैं अधर पास सारे जिसकी तरफ चले जाते हैं वो वो विशेष तो बोले ये कृत है तस्मात सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दशकृतम इसलिए सब दिशाओं में ये अन्न ही दशकृत है दश रूप में बैठा हुआ है ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं एक तरह से अन्न ही है। जिस हैं जिसके लिए है और जो जो खाद्य है और जो भोग्य है वो सारे मिलाकर के ये दस अन्न से संबंधित उधर वायु में ये सारी चीजें लीन हो रही हैं और इधर प्राण में ये चारों लीन हो रहे हैं तो जो लीन होने वाली चीजें वो अन्न की तरह से हो गई और जिसमें लीन हो रही है वो उसको खाने वाला हो गया भक्षण करने वाला हो गया सहीशा विराट अन्न आदि और वो ये शक्ति ऐसी है जो विराट अन्न है बहुत बड़ी है जो अन्न को खाने वाली है हम तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो सबको खाने वाली है अब इसका उस ज्ञानश्रुति राजा से भी संपर्क देखिए वहां वो कैसा था लोगों को खूब खिलाता था कहीं कोई जो भी खाए वो मेरा अन्न खाए जगह जगह धर्मशालाएं खुला रखी थी उसमें खूब अन्न को देने वाला था खूब अच्छा देने वाला और शुरुआत में अन्न की बात शुरू की थी उन्होंने तो बड़ा अन्न को खाने वाला तया इदम सर्वम दृष्टम और उसके द्वारा ही ये सब कुछ देखा गया है ये जो अन्न खाने वाला है ये जो वायु है ये जो भ्रम है उसके द्वारा ये सब कुछ देखा जा रहा है वो जानता है सब कुछ तया सर्वम दृष्टम यह सब कुछ देखा गया है अब ये देखा गया इस स्थूल वायु से भौतिक वायु है इस पे थोड़ा ना घटेगा और ये वायु वास्तव में सूर्य को और इसको खाती भी नहीं है अग्नि को हम घटा सकते हैं भाई अग्नि वायु में लीन हो गई जल को हम कर सकते हैं कि वो वाष्पित होकर वायु में ही मिल गया लेकिन सूर्य और चंद्र वो तो उसमें नहीं घटते यहां परमात्मा में घट सकते हैं। जो वायु शब्द से परमात्मा को कहना चाह रहे हैं तो तस्य इदम सर्वम दृष्टम उसके द्वारा सब कुछ देख लिया जाता देखा जाता है और जो ये सब जानता है कि सारे तरह तरह के अन्न है ये सारी चीजें अन्न है खाने योग्य है और खाने वाला कोई और है इस भेद को जो देख लेता है तो क्या सर्वम अस्य इदम दृष्टम भवति, उसके द्वारा ये सब कुछ देख लिया जाता है जैसे उसने सबको समझ लिया है सबको देख लिया मतलब जान लिया है उसने इस सृष्टि के रहस्य को जान लिया है तस्य इदम सर्वम दृष्टम भवति और अन्नादो भवति वो अन्न को खाने वाला हो जाता है सबको जान लेता है और अन्न को खाने वाला होता है यानी वास्तव में अन्न को वही खाता है बाकी सब तो मोगम अन्नम बिंदते केवल आगो भवति वो तो पाप खा रहे हैं अन्न नहीं खा रहे हैं वो ये जो व्यक्ति होता है जैसे जान रेक्को मुनि है जिसने ये संवर्ग विद्या को ज्ञान दिया है तो जो भी ऐसा कर लेता है वो अन्नादा होता है अन्न को खाने वाला होता है और सबको जान लेता है उसको समझ बन जाती है कौन य एवं वेदा य एवं वेदा जो ऐसा जान लेता है जो ऐसा जान लेता है वो ही सबको जानता है तो क्या दो तीन बातें बताई यहां पर लेकिन वो अपने आप में बहुत मुख्य है कि परमात्मा रक्षक होते हुए अपने में सबको विलीन करता है ये एक भावना बन जाए ये संसार में जो प्रलय भी दिखाई देता है वो भी हमारी रक्षा के लिए हमारे हित के लिए वो भक्षक होते हुए भी रक्षक है ऐसा वो परमात्मा ये दृष्टि सब जगह आ जाए और ये सब कुछ अंत में उसी में विलीन होने वाला है उसी के अनुसार ये सारा चल रहा है ऐसा जिसने जान लिया है और वो सबको देख रहा है वो सबको जान रहा है तो अब जो कोई अन्न देगा किसी को दान करेगा तो उसको कोई हानि दिखाई नहीं देगी परमात्मा जान रहा है तो परमात्मा भी ये सब भक्षण कर जाता है ये भी भक्षण कर रहा है इसमें मेरी रक्षा है ये खा रहा है इससे मेरी रक्षा हो रही है मैं इसको दे रहा हूं वो दान की प्रवृति होगी सहयोग की प्रवृत्ति होगी तो परमात्मा को अगर इस तरह देख लेता है तो और दूसरा कि आत्मा के लिए ये सारी इंद्रिया हैं ये सारी आत्मा में विलीन होती है आत्मा के लिए है और ये जो हम अन्न खा रहे हैं ये आत्मा के लिए खा रहे हैं वास्तव में स्थूल रूप से आत्मा में नहीं जा रहा है पुष्टि शरीर की कर रहा है लेकिन उद्देश्य आत्मा है आत्मा के हित के लिए हम खा रहे हैं और उसका खाना बदल जाएगा वो ऐसी चीजें नहीं खाएगा जिससे आत्मा का अहित होता है जिसमें पाप होता है जिसमें अधर्म होता है तो उसको समझ आ जाएगी ये वास्तव में खाने वाला कौन है और जब उसको ये सारा संसार ऐसा दिखाई देने लगेगा कि परमात्मा का ही बनाया हुआ है उसी में विलीन होगा ये सब तो उसका स्वामी वही है मेरे लिए भी ये जो चीजें बनाई है वो वास्तव में आत्मा के लिए ये शरीर के लिए नहीं है अंततः ये आत्मा के लिए अब वो खाएगा अब वास्तव में खाने वाला तो ये है ये सोच के खा रहा है कि ये आत्मा के लिए हितकारी है और इसको खाके मैं आत्मा का हित करूंगा मैं ऐसे कार्य करूंगा इसको बल प्राप्त करके शक्ति प्राप्त करके पुष्टि प्राप्त करके जिससे आत्मा का हित होता है ये खा रहा है वास्तव में अन्न को बार बार आता है पीछे भी आया था अन्ना दो भगवती अन्ना अन्न को खाने वाला होता है सच्चा अन्न को खाने वाला अन्न को श्रेष्ठ ढंग से खाने वाला तो वो ही है जो आत्मा को समझ के खा रहा है परमात्मा को समझ के खा रहा है नहीं तो वो अन्न को खाने वाले अन्न के खाने वाले हैं नहीं वास्तव में व्यर्थ कर रहे हैं सब कुछ तो अन्ना दो भगवती एवं वेद यह एवं वेद जो ऐसा जान लेता है अब देखिए इसमें जो संवर्ग विद्या कही गई लीन हो रहा है किसमें लीन हो रहा है ये अन्न किसमें लीन हो रहे हैं ब्रह्म में के अंदर परमात्मा में सारी चीजें ये शरीर में लीन हो रहा है तो वास्तव में किसके लिए आत्मा के लिए और ऐसा ही अपनी इंद्रियों के लिए सोच ले कि जो वाणी बोल रही है ये वास्तव में किसके लिए है आत्मा के लिए आत्मा के हित को ध्यान में रख करके बोलना है देखना है सुनना है सभी इंद्रियों के मनन करना है सभी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के ये किसके लिए है आत्मा के लिए आत्मा के हित के लिए बस ये दृष्टि जिनकी बन गई तो रेको मुनि ने यह साधना की थी ऐसी दृष्टि बना ली थी आत्मा परमात्मा को केंद्र में रखते हुए उसने सारा सोचना शुरू किया था तो वास्तव तो में वो अन्न को खाने वाला हो गया और जान श्रुति कितना भी दे रहा है लेकिन उसने अभी आत्मा परमात्मा को नहीं समझा था जाना नहीं था बस दे रहा है वैसे अच्छा है देना ये सोच करके दे रहा है प्रसन्नता भी हो रही है अच्छा भी लग रहा है लोग भी दुआएं दे रहे हैं पुण्य भी बन रहा है लेकिन फिर भी आत्मा परमात्मा को छोड़ करके दे रहा है यह कोई उसकी बहुत प्रशंसा की या बहुत वो बात नहीं है उच्च स्तर पर नहीं पहुंचाया है ज्योति लोग मानते हैं प्रशंसा करेंगे सब कुछ होगा लेकिन वो एक स्तर है बस वहीं तक ही पहुंचा हुआ है इससे भी ऊंची चीजें हैं वो आत्मा परमात्मा को जानने से अब वो चाहे कितना भी दे किसी को न भी दे रहा हो लेकिन ये समझ करके खा पी रहा है वो उससे बड़ा है जो इतने बड़े बड़े दान करता है भंडारे करता है सेवा करता है उससे ये व्यक्ति बड़ा ये इसका संपर्क विद्या का तात्पर्य हो गया एक दृष्टि हो गई इसी से वो ऊंची स्थिति में पहुंच गया लय आखिर किस में हो रहा है जा कहां रहे हैं ये अन्न आखिर जा किसके लिए रहा है ये के है। शरीर के लिए जा रहा है या किसी और के लिए चिंतन कर करके उसने निश्चित कर लिया समझ आ गई एक शैली हो गई अध्यात्म की और बहुत सारी तरीके हैं एक ये भी हो गया रेको इसी तरह पहुंच गए ऊंची स्थिति में इस संपर्क कुछ नीति बात की जो लोग जन्मते हैं वो एक हो सकते हैं आपको रक्षक हो सकते हैं या भक्षक हो सकते हैं रक्षक क्या हो सकता रक्षक भक्षक क्या लेकिन ईश्वर भक्षक होते रक्षक तो ये वो वो है ये यहां जैसे कहा रखेंगे जेल में भी जैसे सिपाही है वो रक्षा करने वाला है और उसी ने रिश्वत ले ली और उसी ने चोरी कर ली तो ये रक्षा कर रहा है, वो करेगा। तो रक्षा है नहीं नहीं ये ये तो कल्पना है आपकी <laughs> जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो देश की रक्षा के लिए क्या करेगा और क्या उसमें देश की रक्षा का भाव है वो ऐसी स्थिति में मतलब तो उदाहरण कोई ऐसे हो जो वास्तव में जहां वास्तव में हो सकता है वास्तव में हो सकता है कि कहीं ईश्वर की तरह से कोई अपने जीवन में है कि वो भक्षण कर रहा है तो रक्षा के लिए जैसे राजा लेता है उचित ढंग से कर लेगा तो ये एक तरह से भक्षण कर रहा है समाज से ले रहा है वो रक्षण के लिए वो कह सकते हैं अब बादल के लिए कह सकते हैं अभी वो नीचे से ले रहा है एक कल्पना है कभी कि बस ले रहा है जैसे खा रहा है यहां से पानी वो देने के लिए छिड़कने के लिए सब जगह पहुंचाने के लिए इन चीजों के लिए हो सकता है कि हम किसी से कुछ ले रहे हैं वो हित के लिए हम ये जो दूसरे का भक्षण कर रहे हैं वो रक्षण के लिए कर रहे हैं साधु संत जो ले रहे हैं जो सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो ब्रह्मचारी हैं वास्तव में अध्ययन कर रहे हैं वो जो ले रहे हैं वो रक्षण के लिए होगा लेकिन यूं ही कोई लेने लगे चोरी करने लगे और हमारे से जबरदस्ती लेके जाए चुरा ले वो भक्षण रक्षण के लिए नहीं वो सामने वाले के लिए भी हानि कर रहा है और उसके खुद के लिए भी हानि कर रहे थे वो चोरी, वो चोरी भी ने रक्षा के लिए। तो ये सैनिक की बात वो अलग चीज है वो अलग चीज है।, है वहां आप कह सकते हो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे लेकिन जैसे सिपाही ले लेता है चोरी कर लेता है वो अलग चीज है तो इसीलिए तो हम उसको बुरा नहीं मानते क्रांतिकारियों ने जो मान लो किया देश की रक्षा के लिए दुष्ट राजा से उनके शासन से लेके देश के हित के लिए जन सामान्य के लिए अपने सुख के लिए थोड़ा ना कर रहे थे वो अपना बंगला बनाने के लिए भोग सामग्री के लिए थोड़ा ना कर रहे थे तो जान हथेली पे रख करके इस कार्य को कर रहे थे तो आज का विषय भी इतना ही रखते हैं प्रणव अभी बात हो